पंचवश पर्छेद प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्रादक्ता सल सुंद्रसरछसि लाटू नितगोपाल केदार गिरीशराम मटर्महोदयापरा सप्त उपरी स्थित विशालकोष्ठे अनेके भक्ता उपिष्टा अस् नरेन्द्र सरक्षस लाटू निगोपालेदार गिरीश राटर्मोदय सुशा अनेके एव सर्वादो गोपाल सगता तथा श्री प्रभो दर्शन तत तोर निहित मस्तकंदन करपवेशन निगोपालव ब्रूते केदार महोदय सगता केदारो बहु कालाभु दृष्टु आगता स विषयकर्मेसन ढाकायां आसी त्री प्रभो रोगवाता निसम्य एव श्री प्रभो भक्त निशम्य सगता केदार प्रकोष्ठ प्रवेशभो तथा निरीक्षत केदारभो पादरज स्वस्तक गृहतवाद गृहतराग अस्ति भक्ता सिरांसी अवन अवनम्य तत्ुम स्वीकुति सर्दे दाँ प्रवृत्त एक अवसरे स स्वये श्री प्रभो चरणपराग स्वीकृत महोदय अहसत् प्रेक्षाण असत भक्ता उपास्तीलक्षण दृश्यते अतरा अंतरा, अंतरा निःश्वास त्याग कुरते भाव संयम संयमानन इव अन केदारम प्रति संके कौती गिरीशघोषेण सह तर्क कुर गिरीशनाशिका मर्द कौती कथयती च महाशयकर्णनाशिक मदन कौमी पूर्व न जामी स्म भाव कदा तर्क अकव तद श्री प्रभो हाष्य श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रम प्रति आंगुला निर्देशन केदार दर्शय तथा कथयती सर्व त्यक्तवा अर्था भक्ता केदारो नरेन्द्रम अवदत इदान तक विचार कुर किंतु अतरना विलोठन विधात नरेन्द्रम प्रति केदार से पदधूलिस्वीकु केदार नरेन्द्र प्रति अत्र पदधूलिस्वी तेन सिद्ध्येत सुरेन्द्रो भक्ता पश्चात उपेष्ट अस्त प्रभु श्रीरामकृष्ण इशद हसन तं प्रतिवा केदारम कथयति अहो कृदृक्स्वभा केदारी प्रभोतम अवगम्य सुरेन्द्र अग्रसर सण उपावशत सुरे भक्ता केचन उद्यान व्ययनिर्वाहाय बंग्रहाय गंग्रहाय गो महाभिमा ज उद्यान सेयनिर्वाहम अदीकत कौती सुरेंद्र केदारं प्रति तब सन्न सीपत अहम उपवेषुम अर्मी किंच केचन यहा नरेन्द्र कतिपय दिवसे पूर्व संेशुगदर्शनाथ गहत महत साधुन दृष्टि प्रभु श्रीरामकृष्ण सुन्वयती वे वराका सम्य अवगं न शक्व सुरे प्रति, गुरुदेव किं ना क्या कृदृभा अकष्य अष्ट श्री प्रभुमस्तक आंदोलन सुरेन्द्र वचसी समति वेदय भाव आदा तुष्ट वचन शुवा केदारों आनंदम प्रकाशय भक् भोज्य आनीत श्री प्रभो अग्रता च्री प्रभोजिह कस्पर्श व्यात सुरेन्द्रह प्रसाद दातम अवदत्था अनेभ्य सर्वेभ्यो दात अवदत सुरेन्द्रो नीच नीचे प्रसद वितर भविष्य श्रीरामकृष्ण केदार बोधनीय या भर्स कर्त वारय मणिबीजति श्री प्रभु अवदत अभी धोक्षसे मणिमी नीचे प्रसाद स्वीकर्ेरित संध्या सगत प्राया गिरीश तथा श्रीम पुष्कपारे भ्रमता गिरीश अयि या श्री प्रभो विषय किमें लिखित श्रुत श्रीम कवदत गिरीश मैं श्रुत अभी मह्यम दाशी श्रीम मह न अहम स्वयं अनव वुद्ध्य कस्में न दायामी तद स्वृते लिखित अन्ते न गिरीश किंबे श्रीम मम प्रयाणबेलां प्राप्स श्री प्रभु अहेतु अहेतुकृपेन्धु ब्रह्मोभक्त श्रीयुक्त अमृत संध्या श्री प्रभो प्रकोष्ठ दीप्रज्वा ब्राह्मो भक्त श्रीयुक्त अमृत वसुपाध साक्षात्कर् आगता श्री प्रभु तम द्रष्टुम समहोदय तथा दिवचतर्भक्ता उपास्ती प्रभो आ अग्रत रहापत्रे बेल बेलयूथि काल्या प्रकोष्ठो निब कहाप इव श्री प्रभु माल्यम आदय एक बार उत्थय कंठे धारिष्यव अमृत स्नेहपूर्णस्वरे अल्यम पैदापय्यामी माल्यधारणे सप्ते श्री प्रभु अमृतेन सह अने लापन अमृत प्रस्थाननमतिवीक श्रीरामकृष्ण आगत अमृत आम महोदय महते आजिग आजिगम गहु दूरात अतः सदा नक्नोमी श्रीरामकृष्ण तैयात यूल्य स्वीकरणीय अमृत प्रति श्री प्रभो अहेतुक स्नेह प्रेक्षे विस्मता प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा भक्त परेद्यु शनिवारसर एप्रिल मासस्य एप्रिलसिश दिवन एको भक्त सगता स भार् तथा सप्तवर्षीय एक पूर्व एक वर्ष अष्ट वर्षीय अपत्यम तनु अत भार्तः प्रभृति प्रमत्ता इव संता अतः प्रभु श्रीरामकृष्ण तम अंतरा अतरा आयात अवदन रात्रो श्री श्रीमातवी उपरी बृहत्को श्री प्रभु भोजय आगता भक्वधु दीप् समागता, भुंजान श्री प्रभु ताम संसार विषयक बहुकमें जिज्ञासीवायद दिन तदुद्यानम आगम्य श्री श्रीमात समी स्थावत तथा सती शोक से बहुत ह्रा भविष्य तस्य एका अंक तस् अंकलाल्या कन्का आसी भावनी कालेश्मातायी स्री प्रभुंगितेन अवदत ती आन्यसी प्रभो भोजनान भक्त भार्या भार्स्थव प्रभु सह की कालम माता श्रीमाता नीचे प्रकोष्ठ गता सा श्री, श्री प्रभु प्रणम्य तैया रात्रिपाय नववादन मिता स्री प्रभु सभक्त तत्कोठे उपविष्ट अस् पुष्पाल मणि विजति कंठ तो माल्यम आदा हस्ते आत्मा गासते तत्सन्न वर सन मणि स्रज उत्सृजत संतप्ताम एक पत्नी श्री प्रभु श्रीमात समीपे तद उद्यानम आगम्य किय दिना स्थत अवदत मणिसम शुतवां